hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare rama hare rama rama rama, rama, rama hare hare suicide aaj is adhunik samaj mein suicide बहुत सामान्य होते हैं आज का बदल हुए समाज में इतना लोग उनका इतना सा टेंशन होते हैं और इतना सा दुख होते हैं कि विचार करते हैं कि जिंदा रहने से मार जाना अच्छा है आत्महत्या करते हैं तो ये अच्छा नहीं है शास्त्र में हम ज्ञान मिलते हैं कि हम आत्मा है हम सनातन हैं और इसलिए वास्तविक आत्मा आत्महत्या नहीं हो सकते क्योंकि जन्म और मृत्यु जो होते हैं वो खाली शरीर के बारे में होते हैं आत्मा का नाश कभी भी नहीं होते तो आत्मा हत्या का मतलब शरीर को मार देना खुद का शरीर तो ऐसे लोग जो इतने दुखी हैं, जो सुसाइड करते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि मेरे इतने से समस्याओं हैं और मेरा जीवन का कोई दाम नहीं है और मैं इतना दुखी हूं कि सुइसाइड करना यही उपाय है और ऐसे सोचते हैं कि वो सभी समस्याओं तो ऐसे ही खत्म होते हैं लेकिन नहीं शास्त्र से हम यही खबर मिलते हैं कि अगर कोई सुइसाइड करते हैं तो उसका जीवन का अंत नहीं होता है क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा सनातन है और जो हम मृत्यु को बोलते हैं उसका अर्थ है कि जीव आत्मा एक शरीर से जाते हैं और इस उसके बाद दूसरा शरीर में प्रवेश करते हैं और ऐसे ही जन्म मृत्यु छाकर चलते रहते हैं लेकिन आत्महत्या एक प्रकार का पाप है क्योंकि भगवान हमको इस मानव शरीर दिए थे जैसे कि हम मानव सूर्य मिलके इनकी सेवा और आध्यात्मिक अन्वेषण कर सकते हैं तो ये शरीर भगवान से उपहार है और भगवान की संपत्ति है और इसलिए हमारा कोई अधिकार नहीं है इस शरीर को नाश करना तो इसलिए जो सुइसाइड करते हैं क्योंकि एक शरीर को ऐसे खत्म किया है इसलिए दंड होते हैं कि बहुत दिन में दूसरा शरीर नहीं मिलते हैं वो भूत होते हैं और इसलिए आज का इतने सारे भूत होते हैं कई लोग बोलते हैं कि हम भूत में विश्वास नहीं है लेकिन है विश्वास करने से भी कि भूत नहीं है ऐसा नहीं होता तो ऐसा शास्त्रीय विचार है कि सुइसाइड नहीं करना ये सभी समस्याओं का समाधान है कृष्ण भक्ति करने सुड करने से कोई फायदा नहीं होगा तो अभी मैं एक छोटा सा कहानी कहूंगा तो कैसे एक आदमी सुइसाइड से बच गया तो क्या हुआ वो ये अमेरिका में एक आदमी तो इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी थी व्यापारी। और काफी फैसला था उसके पास फिर भी कोई सुख शांति नहीं मैं पारिवारिक समस्याओं थी व्यापार में बहुत व्यापार ऐसे होते हैं जो भी व्यापारी है जानते हैं कि व्यापार का मतलब शेर का <laughs> तो आइजर और किसी व्यक्ति से खुद की पत्नी से भी कोई गंभीर गहना दोस्ती नहीं थी और इसलिए बहुत दिन सोच के अंत में निर्णय किया कि मेरे लिए सुसाइड करना अच्छा होगा तो किसी को नहीं बताऊंगा तो ऐसा है अमेरिकी समाज इतना विचित्र है कि ऐसा किताब मिल सकते हैं दुकान से जिसमें मार्गदर्शन है कैसे ही सुइसाइड करना खुद को गोली लगाना या गला खतना या इलेक्ट्रिक शॉक लगाना तो ऐसे दूसरी दूसरी विधि है कई सही सुइसाइड करना है तो सब एक ही पुस्तक में संकलित थे तो so, फिर वो आदमी वो सब कुछ पढ़ ले फिर निर्णय किया कि एक सिस्टम है मिल लिए अच्छा है जिससे सुइसाइड करना है. होगा साफ होगा और निश्चित होगा तो वो सिस्टम यही है हम सुइसाइड को बिल्कुल अनुमोदन नहीं करते हैं, लेकिन खाली कहानी कहने के लिए बोलता हूं कि एक सिस्टम है कि खुद का ग्राज मतलब कार रखने के लिए खुद अमेरिका में सब सबकी खुद की गाड़ी है खा और सबका गराज है उसको रखने के लिए तो उसके पैल है वो कार के पीछे वो एग्जॉस्ट पाइप है उसमें प्लास्टिक पाइप लगाना है लंबा प्लास्टिक पाइप और वो प्लास्टिक पाइप कार की खिड़की में से लगाना है फिर खिड़की बंद करना खिड़की बंद करना फिर गाड़ी अंदर में बैठ के दौर बंद करना फिर इंजन चालू करना फिर एग्जॉस्ट पाइप से वो एग्जॉस्ट वो गैस आते हैं जिसमें ज्यादा कार्बन मोनोक्साइड होते हैं तो फिर पान सात आठ मिनट में खुद के गहरे में बैठ के वो ज्यादा कार्बन मोनोक्साइड लेने से धीरे धीरे नींद जाते हैं और फिर मृत्यु होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड लगने से तो वो आदमी आई से निर्णय किए तो मैं ऐसे करूंगा साफ निश्चित और स्वस्थ भी है <laughs> तो आई किया खुद का गैरेज खुद की गाड़ी में बेड के और पाइप लगा के वो इंजन चालू किया ऐसे सब किया ये सोचा है कि मेरे जीवन का और सात आठ महीने थे तो क्या करूं उस समय में क्योंकि अमेरिका ऐसे है तो सब लोग बहुत एक्टिव है तो हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते खाली रिलैक्स करके कुछ नहीं करना ऐसे अच्छा नहीं लगता तो सात आठ महीने में क्या करूंगा मृत्यु के पहले तो फिर देखकर वो कार में एक किताब थी जो पहले नहीं देखा तो नहीं जानते नहीं जानते थे तो कैसे वो किताब मेरी घरे में है लेकिन है तो क्या किताब है वो देखा जन्म और मृत्यु के फड़े इंग्रेजी में थी पियॉन्ड बर्थ एंड डेथ लेखक फरम आराध्य अनंत श्री एसी भक्ति वे रामस्वामी प्रोपाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक आचार्य। संस्थापकाचार्यू वो आदमी शोचत क्या विषय है पूरे जीवन में ऐसा विषय है कि बारे में कुछ ज्ञान नहीं मिला बियॉन्ड बर्स एंड जन्म और मृत्यु से परे तो ये क्या है फिर किताब खोल के कुछ पढ़ा कि हम शरीर नहीं है ये शरीर नहीं है लेकिन हम आत्मा हैं। इस भौतिक अवस्थ में बहुत सारे प्रकार का होते हैं, लेकिन वैकुंठ जागत में दुख नहीं होते हैं हम भौतिक जागत के निवासी नहीं हैं, हम वैकुंठवासी हैं। जब तक हम इस भौतिक स्थिति में भौतिक चक्कर में रहते हैं तब तक पुनरापी जाना नाम पुनरापी मारा नाम पुनरापी जननी जठनम बार बार जन्म लेना है बार बार मृत्यु होते है बार बार एक मां का पेट में प्रवेश करना है बार बार संकाश करना है बार बार प्रयास करना है सुख प्राप्त करने के लिए फिर भी हम श मात्र सुख नहीं मिलते कभी दुख में उतर यही भौतिक संसार है वो तो वो आदमी चकित हुआ क्या है ऐसा ज्ञान कभी नहीं मिला अगर इसके पहले मिला था तो सुसाइड कांग्रेस निर्णय नहीं किया था तो फिर इंजन बंद कर दिया और क्यों किया और गारे के बाहर जाके गंभीर श्वास सुसाइड नहीं करना चाहे फिर वापस गाड़ी में बैठ के वो पूरा पुस्तक पढ़ लिया और फिर और मिला की कृष्ण ही भगवान है हम भगवान के दास है श्री कृष्णा सदैव आनंद है कृष्ण का धाम है आनंद होते हैं थर्मानसिक आनंद होते हैं वो जगत में वो वाइकुंड जगत में कृष्ण का धाम है जन्म और मृत्यु नहीं होते इसलिए किताब का नाम है जन्म और मृत्यु से पढ़े तो कैसे इस जगत से वो जगत जाना है तो वो किताब में भी ऐसा पाता न तो कैसे जाना है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे भगवान का नाम कीर्तन करने से और सभी प्रकार की कृष्ण भक्ति करने से हम अधिकार मिलते हैं वैकुंठ जागर जाने के लिए जिसमें कोई कठिनाई नहीं होती है कोई निराशा नहीं होते हैं जिसमें केवल भक्ति करना सेवा सुख कृष्ण चरण राज की सेवा करने से उस सुख जो है वो एक सुख सागर है और भौतिक सागर वो दुख का सागर है तो ये सब मिलके वो आदमी जो फैल एक दुख को उग गया था तो फिर उत्कर्षित हुए हा अभी भगवान की दया से मेरे जीवन का शेष मुहूर्त में करने का पहले भगवान मुझको बचा दिया यही पुस्तक मुझको भेजने से फिर वो आदमी उस पुस्तक में खोज किया कि वो इस कृष्ण भक्ति के बारे में तो और पता कैसे मिलना है फिर देखा कि उसका खुद का शहर में वो शांडी एगो कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से दो घंटे का रास्ता है 200 किलोमीटर दूर है ऐसे तो ऐसे वो इसकॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ का मंदिर कि ठीक ना मिले वो चांदी एगो में भी हरे कृष्णा कृष्णा क्रिष्न भक्ति संघ से फिर इंजन फिर चालू किया और चले गया स्कॉन मंदिर और बहुत नम्र होगा सभी भक्तों को बोले कि कृष्णा भक्ति कैसे करना है कैसे बाइक जाना है और भक्तों दया से वो सुसाइड से बचे हुए व्यक्ति को सब कुछ बताया और उनका जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो गया है तो ऐसे एक उदाहरण है कि कृष्ण भक्ति से बहुत सारे लोग जो मृत्यु के मुख में थे भरज गए हैं वास्तव में हम सब मृत्यु के मुख में हैं और क्योंकि आज या क्या या दस दिन के बाद या 10 साल के बाद या 50 साल के बाद हम सब मर जाएंगे एज श्योर एज द अंग्रेजी में एक कहा बात है निश्चित मृत्यु जैसे इस भौतिक जगत में हम किसी को भरोसा नहीं कर सकते लेकिन एक ही भरोसा है कि सबका मरण होगा इसलिए शास्त्र का विचार है कि हम सब सुइसाइड करते इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हम प्रयास नहीं करते वाइकुंड जान, जागर जाने के लिए क्योंकि इस मानव जन्म एक अवसर है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना विदेहमा सुलभम सुदुर्लभम भ्रव सुख गुरु कारणधारम मायानुकूल नभस्वरित पुमा भवदी न चरित सागवत नहीं बोलते कि आत्महा मतलब आत्महत्या कौन है सा जो कृष्ण भक्ति करते क्यों क्योंकि इस नृदेह मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है और इस मानव शरीर एक बहुत अच्छा नो या जहाज जैसे है वो जहाज किस लिए है उद भव सागर जन्म और मृत्यु बौतिक संसार का सागर पार करने के लिए है तो इस भव सागर का पार करने के लिए तो इस मानव शरीर उपयोगी है और वो जहाज का कर्णधार है सदगुरु तो इस मानव शरीर मिलके हम नौ मिलते हैं कैप्टिन मिलते हैं और शास्त्री है अनुकूल हवा जैसे कि वो जहाज बिना कठिनाई से आसान है से भौतिक सागर को पा कर सकते हैं तो मानव शरीर है सदगुरु प्राप्त करने का अवसर है शास्त्र उपदेश है तो ये सब सुविधाओं मिलकर भी अगर हम गंभीर प्रयास नहीं करेंगे इस भौतिक दुग्मा इस सागर से मुक्त होने के लिए तो हम आत्महत्या करते हैं हम अवसर नष्ट कर लेते हैं। वो अवसर कृष्ण चरण प्रति करें तो ऐसे शास्त्र विचार से हम समझते हैं कि हम सभी सुसाइड करने वाले हैं अगर कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो शरीर का हत्या करना आत्मा हत्या करना वो महापाप है उससे कोई फायदा नहीं होते हैं लेकिन अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते वो भी महापाप है अगर हम पुण्य पुण्यकर्म करते हैं स्वर्ग लोग जाने के लिए लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं स्वाग स्वर्ग लोग के ऊपर वाइकुंठ लोग थक जाने के लिए वो ही आत्महत्या है तो इसलिए समस्त वैदिक शास्त्रों का सर्वमान है और मूल सिद्धांत है कि सभी जीव विशेषकर जो मानव शरीर मिलते हैं तो सभी जीव का कर्तव्य है कृष्ण भक्ति करना कृष्ण भक्ति करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण हमको उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण हमसे निवेदन करते हैं भगवान श्री कृष्ण हमको भगवद गीता बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण हमको सदगुरु देते हैं तो ये सभी सुविधाएं देते हैं जैसे कि हम भव सागर को ठा कर सकते हैं तो अगर हम बुद्धिमान हम जरूर कृष्ण भक्ति करेंगे और अगर हम बुद्धि तो हम कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं हुएंगे तो ये हमारा निवेदन है मैं भी सुईसाइड करने वाला था लेकिन भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठ प्रतिनिधि ये दिव्यांग्रह शिलोप की कृपा से मैं बहुत बहुत दुख से बच्चा हुआ और आध्यात्मिक प्रकाश मिला यही ज्ञान मिला कि मैं दुखी नहीं हूं मैं सुखी हूं मेरी मूल वस्तु सुखमय है क्योंकि मैं कृष्णा का दास हूं और कृष्णा है सचित आनंदमय है श्री कृष्णा सदैव आनंदित होते हैं और हम भी श्री कृष्ण का आनंद में भाग ले सकते हैं कैसे इनकी सेवा करने से तो हम आनंद काव में शिल श्री, प्रोपास के चरणों पर आभारी हैं क्योंकि वे हमको इस कृष्ण भक्ति मार्ग दिया है और अभी इस अमूल्य कृष्ण भक्ति प्राप्त करके हम श्रील शिलोपाद का आदर्श तो सभी लोगों को यही निवेदन करते हैं कि हे hey, प्रिय बंधुगण आप मेरे जैसे सुखमय है आप आत्मा है तो सुइसाइड मत करो इस मानव जीवन मिल के नष्ट मत करो कृष्ण भक्ति करो से हरे कृष्ण